गांधार खड्ज निषाद पंचम और धैवत आदि स्वरों से वह रात्रि जागरण के समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था द्वादशी को प्रातः काल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता और पहले दामाद भांजे और कन्याओं को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त भक्ति पूर्वक उत्तम वन में गया छपरा के तट पर महान बन के भीतर एक बहेड़े का वृक्ष था उसके नीचे पहुंचकर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया यह देख चांडाल ने उस राक्षस से कहा भद्र आज तुम मुझे न खाओ कल मैं सत्य कहता हूं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा राक्षस आज मेरा बहुत बड़ा कार्य अतः मुझे छोड़ दो मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए ब्रह्मराक्षस संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है अतः मेरी बात सुनो मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा पराई स्त्रियों के पास जाने और पराये धन को हड़प लेने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है ब्रह्म हत्यारे शराबी और गुरु पत्नी गामी तथा शूद्र जातिय स्त्री से संबंध रखने वाले द्विज को जो पाप होता है कृतघ्न मित्रघाती दोबारा व्याही हुई स्त्री के पति क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले पुरुष कृपण तथा बंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है अमावस्या अष्टमी खस्ती और दोनों पक्षों की चतुर्दशी में स्त्री समागम से जो पाप होता है ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा साध करके स्त्री समागम करे उससे जो पाप लगता है मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वाले लोगों को जो दोष प्राप्त होता है चुगलखोर दंभी मायावी और मदुघाती को जिस पाप की प्राप्ति होती है ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे न देने वाले को जो दोष लगता है स्त्री हत्या बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाले को जिस पाप का भागी होना पड़ता है देवता वेद ब्राह्मण राजा मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा करने पर जो पाप होता है गुरु को झूठा कलंक देने वन में आग लगाने गौ की हत्या करने ब्रह्मणादम होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है तथा भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है अथवा यहां बहुत से शपथों का वर्णन करने से क्या लाभ राक्षस एक भयंकर शपथ सुन लो यद्यपि विवाह करने योग्य नहीं है तो भी कहता हूं अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले झूठी गवाही देने एवं यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्य को जिस पाप का भागी होना पड़ता है तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को कामभोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है उक्त सभी पापों से मैं लिप्त हूं यदि तुम्हारे पास लौटकर न आऊं चांडाल की यह बात सुनकर ब्रह्मराक्षस को बड़ा विस्मय हुआ उसने कहा जाओ सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना राक्षस के यूं कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया रात बीती सवेरा हुआ और चांडाल ने स्थान करके भगवान को नमस्कार किया फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया उसे जाते किसी मनुष्य ने पूछा भद्र कहां जाते हो चांडाल ने सब बातें सुनाई तब वह मनुष्य से फिर बोला यह शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों का साधन है अतः विद्वान पुरुषों को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म अर्थ सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है जीवित रहने पर वह कीर्ति का भी उपार्जन कर लेता है संसार में मरे हुए मनुष्य की कोई चर्चा ही नहीं करता उसकी बात सुनकर चांडाल ने युक्तयुक्त -युक्त वचनों में उत्तर दिया भद्र मैंने शपथ खाई है अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूं तब उस मनुष्य ने फिर कहा तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो क्या तुमने मुनि नहीं सुना है गौ स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विवाह के समय रति के में प्राण संकट काल में सर्वस्व का अपहरण होते समय इन पांच अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता उस मनुष्य का कथन सुनकर चांडाल ने पुनः उत्तर दिया आपका कल्याण हो आप ऐसी बात मुंह से न निकालें संसार में सत्य का ही आदर होता है भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है वह सत्य से ही प्राप्त होती है सत्य से ही सूर्य तपता है सत्य से ही जल में रस की स्थिति है सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही वायु चलती है मनुष्यों को सत्य से ही धर्म अर्थ काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है अतः सत्य का परित्याग करें लोक में सत्य ही परब्रह्म है यज्ञों में भी सत्य सबसे उत्तम है तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए यूं कहकर वह चांडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर गया जहां प्राणियों का वध करने वाला ब्रह्मराक्षस रहता था चांडाल को आया देख ब्रह्मराक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे उसने सिर हिलाकर कहा महाभाग तुम्हें साधुवाद तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो तुम तो सत्य स्वरूप हो मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूं तुम्हारे मुख में कल्याण का निवास है अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूं बताओ तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया मातंग ने कहा सुनो Mene Mandrike ke niiče Bhagavanke Samne ke sámenne mastak jukaja aur unka yashogaan kertee sari rata jaagran kiya brahma raakshas nne pher poochha بتاؤ tumhe is prakara bhakti purvakt vishnu mandir mei jaagran kertee kitna same vitiit hoogaya channdal nne haskar kaha raakshas mujhe prateek maas ki ekadashi ko jaagran kertee 20 vrst यह सुनकर ब्रह्म राक्षसने कहा साधों अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं वह करो मुझे एक रात के जागरण का फल अपण करो महाभाग ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा अन्य मैं तीन बार सत की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम्हें कदाप नहीं छोड़ूंगा यो कहाकर वह चुप हो गया शानंडाल ने कहा, Nisachar, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ तुम मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ तब राक्षस ने फिर कहा अच्छा रात के दोही पहर के जागरण और संगीत का पूर्ण मुझे दे दो तुम्हें मुझ पर भी करनी चाहिए यह सुनकर चांडाल ने राक्षस कहा यह कैसी बेसिर पैर की बात करते हो मुझे इच्छा अनुसार मैं तुम्हें जागरण का पूर्ण्य नहीं दूंगा चांडाल की बात सुनकर ब्रह्मराक्षस ने कहा भाई तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके दीन पापग्रस्त विषय विमोहित नरक पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदाही दयालु रहते हैं महाभाग तुम मुझ पर कृपा करके एक ही यम के जागरण का पुण्य दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ चांडाल ने फिर उत्तर दिया न तो मैं अपने घर लौटूंगा और न तुम्हें किसी तरह एक यम के जागरण का पुण्य ही दूंगा यह सुनकर ब्रह्मराक्षस हंस पड़ा और बोला भाई रात व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो तब चांडाल ने उससे कहा यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूं अन्यथा नहीं बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मराक्षस ने उसकी बात मान ली तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण और गान का फल दे दिया उसे पाकर ब्रह्मराक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ पृथुदक तीर्थ की ओर चल दिया वहां निराहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्मराक्षस ने प्राण त्याग दिया उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस से उद्धार हो गया पृथुदक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाकर उसने 10000 वर्षों तक वहां निर्भे निवास किया अंत में वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का आश्रम बना रहा अब चांडाल की शेष कथा कहता हूं सुनो राक्षस के चले जाने पर वह बुद्धिमान एवं संयमी चांडाल अपने घर आया उस घटना से चांडाल के मन में बड़ा वैराग्य हुआ उसने अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी कोकामुख से लेकर जहां भगवान स्कंद के दर्शन होते हैं वहां तक गया स्कंद का दर्शन करके वह धारा नगरी में गया वहां भी परदक्षिणा करके वह पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर जाकर पाप मोचन तीर्थ में पहुंचा वहां कुशाललाल ने स्नान किया जो सब पापों को दूर करने वाला है फिर पाप रही तो हो वह उत्तम गती को प्राप्त हुआ।